वृत्तम अनुवादति आगामी जो कथन करना है अध्याय अष्टम अध्याय में अतिथे नतीत ग्रंथ से गतार्थ नहीं गर्थ से गतार्थ जिसका अर्थ प्राप्त है सिद्ध है अतीत से गता नहीं है इसको कहने के लिए पहले जो कहा गया वृत्तम अनुवादति अनुवाद करते अष्टमे नाड़ी द्वारा न ना धारणा योग सगुण गुण के साथ धारणा योग नाड़ी के द्वारा कहा गया अष्टम अध्याय में नारी क्या, क्या धारणा योग धारना अंगेन, यो, युक्तो योग धारणा योग धारणा नाम नमक अंग से युक्त योग धारणा योग सगुण गुण के साथुण सर्वद्वार संयम हृदय निरुद्य ये गुण तेन सहित का गया तत्फलोथ्यायरभ आशंक्य उसके फल कथन करने के लिए अध्यय आरम्भ हुआ ये कहते ये भी नहीं तस्य तस्वीर फलम अर्चिराधिक्रमे न कालांतर ब्रह्म प्राप्ति लक्षण में अनावृति रूप निर्दिष्ट वो भी कहा गया अर्चिराधिक्रम से कालांतर में ब्रह्म प्राप्ति रूप फल है अनावृत रूपम निर्दिष्ट उत्तम ठीक है अग्नि अर्चि इत्यादि न उपलक्षित इसे क्रम बता मार्ग से जा करके कालांतर में ब्रह्म प्राप्ति फल कहा है ज्ञान में वो यथोत फल लाभार्थ अलम अन्य मार्ग इतना ऐसे उपासना से ही ये फल प्राप्त हो जाएगा तो ये मार्ग मार्ग से, मार्ग से क्या जरूरत है यथोध फल हो जाएगा इतनाशं कालांतर में ब्रह्म प्राप्ति लक्षण साक्षात प्राप्त नहीं उपासना धारणा ध्यान कहा गया उसे साक्षात ब्रह्म प्राप्ति नहीं क्रमु इसलिए मार्ग चाहिए अर्चिरादि ब्रह्म प्राप्त हो मुक्तर नतस्य इत्यादि तत्वाद न तस् इत्यादि श्रुति विरोध से तो तो अर्चिरादिग से ब्रह्म प्राप्त हो मुक्त मार्ग आय तत्वाद तो अर्चिरादिग से ब्रह्म से मुक्ति होगी मार्ग के अधीन होगा न तस् इत्यादि श्रुति विरोध न तसे प्राणोत्क्रमित विरोध होगा यदि अर्चिरादि मार्ग से आप करेंगे मुक्ति तो होगा मार्ग का अधिन होगा प्राणिक उत्क्रमण नहीं होते ये सूची का विरोध होगा इतिहास है भाष्य पूर्वी तथा अन्य प्रकार मोक्ष प्राप्ति फल अम्य न था तद व्या भगवान वाच इसी प्रकार ही मोक्ष प्राप्ति फलम अधिगम्य मोक्ष प्राप्ति इसी प्रकार ही अर्थात उत्तरायण मार्ग से जाकर के क्रम से ब्रह्म प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति अन्यथा नहीं है ये की निवृत्ति करने के लिए भगवान कहते वृत्थ सप्तमी तक तस्वीर पर शंका होगी कि इसी मार्ग से ही मुक्ति प्राप्त होती है उक्त आशंका निवृत्ति अन्तर अध्याय उत्थाती इस आशंका की निवृत्ति के लिए अष्टम अध्याय तथा श्या संप्रित्व अपे पूर्वोत्तर ग्रंथालोचनाया बुद्धि संधान सब्जन ब्रह्म ज्ञान गृहित कर उत्तर देते प्रश्न उत्तर देते श्री इदं इदं इदं भगवान उवाच इधम इदम कहते अभी ज्ञान कहेंगे श्री भगवान उवाच श्री भगवान ुह्यतम गुह्य प्रवक्षा्य न सूयवी प्रवक्ष ज्ञानं विज्ञान सहितं शुभात् ज्ञान सहित यज्ञा मोक्षसे शुभात प्रवक्ष ज्ञानं विज्ञान सहितं मोक्षसे विज्ञान सहित गुह्यतमं ते अयवे प्रवक्षा ज्ञात अशुभा मुख्यसीद्यतम गुह्यतमं विज्ञान सहित सबसे गुह्यतम ज्ञान विज्ञान अनुभव के साथ अनुयवे तो प्रवक्षा असुआ रही तो मे कहूंगा इदम तो गुह्यतम कंसे अष्टम ध्यान के ध्यान अलग है ये तो ज्ञाने और ज्ञान केवल शास्त्र ज्ञान नहीं विज्ञान सहित अनुभव सहित ज्ञान, सही सही ज्ञान है। जिसको ज्ञाता अशुभा मुख्य थे अशुभ हो जाएगा। इदम जो कहा गया है टीका में संप्रवित्व अपरक्षित होकर अपरोक्षने परम सदप्रयोग करते है यहाँ तो अपरक्ष नहीं होगा ज्ञान अपर अभाव पूर्वोत्तर ग्रंथालोचना या पूर्वोत्तर ग्रंथ का विचार करने पर बुद्धि संता है इदं इदं इदं आगे कहेंगे तद् बुद्धो उत्तर पूर्वध्यान तुद्धौद्र प्रकृत अष्ट अध्याय ध्यान ध्यान के अभिषेक इस अध्याय में नव अध्याय में ज्ञान कहेंगे ज्ञान विशिष्ट है वैशिष्ट अवधि तु शब्द इधं तु पूर्व से विलक्षण है तू शब्दों विशेष धारण विशेष निश्चय कर पूर्व के विशेष है ठीक है निपात निपात स्पष्ट एव यही साक्षात साक्षात प्राप्ति प्राप्ति साधन साधन मैं तस्थ संवादकृति दर्शय यह साक्षात ज्ञान मुख्य प्राप्ति का साधन है इसी अर्थ में संवादक संवाद देने वाली और देखा भगवान महसे में ये आपने वेद विवादित श्रुति वाक्य इत्यादि श्रुति स्मृति वासुदेव सर्व स्मृति विघीता में ठीका अद्वैत ज्ञानवत द्वैत ज्ञानम केशान मुख्य हेतु इत्याश जैसे अद्वैत ज्ञान से मुख्य होता है से द्वैत ज्ञान भी मुख्या हो जाए कैसा किसी के, के, किस के? संख्या नान्यद अन्य अन्य मुख्य हेतु नहीं द्वैत ज्ञान मुख्या न क्षम इत्यादाह द्वैत ज्ञान मुख्या के लिए समर्थन नहीं है श्रुति उदाहरण देते अथ ये अन्य था तो विदुर अन्य राज्य क्षय लोका बहुत इत्यादि अन्य था विदु अद्वैत से प्रकार से जानते है भिन्न जानते है अन्य राजान अन्य राजा अन्य राजा ये ते अन्य राजान उनका राजा अन्य है क्षयोक ये विनाशी लोग प्राप्त करते मुख्य, मुख्य नहीं करते अविद्यापक्रमार्थ अर्थ्रद्ध अर्थ ये अन्य था विदु अर्थ श्रद्धा दिया है अविद्या आरम्भ करने के लिए अर्थ्रद्धा अथ ये अन्यथा अतो अन्थ अतु अचोका भिन्न अद्वैता भिन्न जानते विदुस्तों जानतेज्ञान रज्जुसर्पा ज्ञान तुल्य न क्षम प्राप्ति चकाराद्रुतिभ्य श्रुति प्रमाण है, शुति शुति है। और ये भी तर्क हे दैत दुर्निप निरूप नहीं हो पाता है एक सदैव समय दिखा कि करती है। और दिखता है वो तो क्या है सत्य है या असत है सत हो तो उसके बाद नहीं होना चाहिए निहर नाना श्रुति बाध करती असत हो तो, तो प्रचित होना नहीं चाहिए और सदस्य उभ नहीं होगा अनिर्वचन वही कल्पित है कल्पित रज सर्प अधिज्ञान तुल्यम जैसे राज्य में सर्प ज्ञान इसी प्रकार देह प्रपंच का ज्ञान है क्यूँकी रज में सर्प दिखता तो है जब आगे निश्चय करते है सर्प नहीं था कि हमको सर्प दिखा तो सर्प क्या वास्तव तो सर्प था या असत था या असत था रजुरी प्रतिय माना सर्प सत है या असत है सचेत न बाध्य तो बाध्य होना चाहिए अभी तो बाध हो गया ना सर्प रज तो सर्प जो प्रतीत हुआ था वो सत्य नहीं था और सर्प असत था असचेत तो न प्रतीहत असत तो की प्रतीत नहीं होती असर्पक तो प्रतीत हुआ था सरत नहीं असत्य नहीं सर असत उभय भी नहीं होगा इसलिए अनिर्वचनीय। कोई सत्य न असत्य उभय रूपे नो न, न तो ना सके अन कोई मिथ्या है वही कल्पित है जैसे राज्य में सर्व कल्पित है अद्वितीय ब्रह्म भी जगत ऐसा है जैसे राज्य में सर्व ज्ञान है ऐसे द्वैत तो ज्ञान तज ज्ञान द्वैत ज्ञानम रज सर्पाध ज्ञान तो लेता रज सर्प ज्ञान के समय ज्ञान न क्षेम प्राप्ति कल्याण प्राप्ति प्राप्ति तुम्हारे कहूंगा गुहतम गोप्य तम सबसे गोपनीय प्रवक्षा रहित रहित है, है ठीक असूया का अर्थ गुणे से दोषाविष्करण गुणा है उसे दोष और निकालना जो असूया दोष है जहा गुणा देखे उसमें दोष निकालिए कुछ भी गुणा हो तो उसमें विपरीत दोषाविष्करण ऐसा असूया <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> भगवान में ऐसा कद देखो अपने को बड़ा कहते मैं ही सब करता हूँ ये दोस्त अपना तद रहता है ज्ञान अधिकृता है है जिसमें है वो ज्ञान के अधिकार नहीं तद ज्ञान के अधिकारी ज्ञानम ब्रह्म चैतन्यम तद विषय बा प्रमाण ज्ञानम ज्ञान शब्द से एक ब्रह्म सत्यम ज्ञान अन ब्रह्म को भी ज्ञान कहा गया ब्रह्म चैतन नित्यम और एक ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान से मुख्य जो ब्रह्म ज्ञान से मुख्य है वो ब्रह्म रूप ज्ञान मुख्य साधन नहीं ब्रह्म रूप ज्ञान तो नित्य है वो मुख्य का साधन नहीं अभी तो ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म च ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चैतन्यम महावाक्यपन्न होता है अहम ब्रह्म ये ज्ञान तस्तने तनुपत्ति अगे विज्ञान सहित ज्ञान हो गया विज्ञान प्रमाण ज्ञान कहो ब्रह्मचैतन कहो विज्ञान ही हुई है तो विज्ञान सहित ज्ञान विज्ञान उसी से फिर विशेषता किस होगा जो ज्ञान है वो फिर उसी से अपने से विशिष्ट किस होगा विज्ञान सहितम ज्ञानम ये कैसे होगा इति अनुपतिमाशंक्य व्याकरण करते व्याकृति विज्ञान का अनुभव कि तर ज्ञानम क्या कहूँगा ज्ञानम फिर किम विशिष्टम उसका विज्ञान सहितम तो ज्ञान कहेंगे विज्ञान से तो ज्ञान ही विज्ञान एक उसके विशिष्ट कैसे होगा इसलिए विज्ञान सहित अनुभव युक्तम विज्ञान का अर्थ अनुभव अनुभव युक्तम विज्ञानम अनुभव अनुभव का अथ साक्षात्कार तेन सहितम साक्षात्कार सहित ज्ञान कहूंगा अर्थात प्रथम ऐसे ज्ञान होता है और ज्ञान है साक्षात्कार से अनुभव सहित ज्ञान तुमको कहूंगा उसको ज्ञान प्राप्त से किम से ज्ञान को प्राप्त करने से क्या होगा ज्ञान ज्ञात्वा पाक पचति जैसे पाक करो थे पाक पचती ज्ञानम ज्ञाप्या प्राप्ति ज्ञान को प्राप्त करके मुख्य से अशुभा अशुभ संसार बंधन संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे तदाभिमु सिद्धे है त्ञान स्तौति तस्मुख्य अभिमुख की सिद्धि के लिए ज्ञान की स्तुति करते ज्ञान की स्तुति करने से विशेष है समझने होने पर अभिमुख होकर श्रवण करेगा तब्च स्त ज्ञान की स्तुति करते भगवान राजु पवित्रिद प्रत्यक्ष धर्म्युसुख्यय राज राज दंता से परम जैसे दंता नाम राजना श्रेष्ठ राज राज है जितने गुहे गुप्य सब में श्रेष्ठ है ब्रह्म विद्या पवित्रम सब पवित्र में भी श्रेष्ठ पवित्र है शुद्धि कारण इदम क्या ब्रह्म ज्ञानम उत्तम सबसे श्रेष्ठ है प्रत्यक्षावगम प्रत्यक्ष से सुखादि का जैसे प्रत्यक्ष होता है प्रत्यक्ष से उसका ज्ञान होता है धर्म धर्मयुक्तम धर्म प्राप्त करने के लिए से होता है।, है ज्ञान के लिए ए ज्ञान की स्तुति भाष्य में राज विद्या राज विद्या विद्या राजा दीप्तिशय तो दीप्तीतिशय ब्रह्म विद्या ठीका विद्या श्रेष्ठ हेतु विद्या में राजा ब्रह्म विद्या किं दीप्ततिशय कुछ ब्रह्म विद्या दीप्तिशय अन्व विद्या ब्रह्म विद्या में दीप्तिशय क्यों एस शाह दीप्यति इनम अतिशयन ब्रह्म विद्याद्या सर्व विद्याना सर्विद्या मध्यम ब्रह्म विद्या अतिशयति प्रकाश है दृश्यतेजा अतिक ब्रह्मविद्या ब्रह्म विद्या की पूजा में दिखता है उसको ब्रह्म ज्ञानी के मानते दास राजुहानीय उत्कृष्ट पवित्र पावनम ठीक है उत्कृष्टतमं ृष्टानुद्र उत्म शुद्धानदन करते अनेकजन्म सहस्र सचित धर्म सूल कर्म क्षण भस्मी यथो अत कि पावन तम वक्त ब्रह्म पवित्र क्या कहना है अनेक जन्म सहस जन्म सहस्र हजार अनेक हजार इसे संचित जितने कर्म धर्म आधार पुण्य पापे मूल के साथ कारण अविद्या अविद्याम कर्म के साथ संपूर्ण कर्म को एक क्षण से ज्ञान होते ही ज्ञानाग्न सर्व कर्माणी भस्म सात भस्म कर देते हैं। इसलिए क्या कहना है उसके पवित्र टीका मैं नित्य तुतिस्मृति प्रमाण न शास्त्र प्रत्यक्ष प्रमेय शास्त्र से, ज्ञान, भी से कहा ज्ञान ये नहीं प्रत्यक्ष प्रमेय प्रत्यक्ष होता है किगम प्रत्यक्षेन सुखादेव अवगम ये सुखादी होता है ऐसे ज्ञान का भी प्रत्यक्ष होता है तत्प्रत्यक्ष आएगा भगवान ब्रह्म ज्ञान होने पर कोई पुष्टते ब्रह्म ज्ञान होने पर कैसे पता चलेगा जिसको ज्ञान होगा वो मालूम होता है जैसे कोई भी प्रश्न करे सुख होता है तो कैसे पता चलेगा दुख होता है तो कैसे पता चलेगा उसे तो स्वयं अनुभव करेगा उत्तर पता नहीं सर सुख होता है तो क्या पता चलेगा कष्ट हो तो बताए कैसे पता चलेगा उत्तर क्या है कुछ उत्तर नहीं वो प्रत्यक्ष जैसे में नहीं होने पर भी मुझे सुख है या है जानता है डॉक्टर कहे रोगी को तुमको कोई कष्ट नहीं तो उसका पेट में दर्द है बहुत कष्ट है और जितने बड़े डॉक्टर कहने पर भी क्या होगा कष्ट होता है, है। इस प्रकार जिसको ज्ञान हो जाएगा उस समय जानता है प्रत्यक्ष होता है ज्ञान का प्रत्यक्ष अवगम प्रत्यक्ष अवगम दृष्टान्त सुख आदि सुख दुख का जैसे प्रत्यक्ष होता है साक्षी के द्वारा ज्ञान का अवगम होता है ठीक टीका नहीं प्रत्यक्ष अवगम प्रमाण प्रत्यक्ष अवगम कार्य प्रत्यक्षम अवगम काम यद वह अवगम्यती थे अवगम फल अवगम कालो करेंगे प्रत्यक्ष अवगम अस् जिसका फल प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल निति से शांति आनंद अनुभव परमानंद सर्वात्मक भाव अनुभव उसका प्रतीक होता है दिष्ट फल ज्ञान से ज्ञान का फल दृष्ट है जैसे भोजन तृप्ति फलता है स्वयं जानता है तृप्त हो गया ठीक ब्रह्म ज्ञान प्रयत्न करता है ज्ञान हो जाता है तो तृप्त हो जाता है दिष्ट होता है फल उसको प्राप्त हो गया और टीका में अनेक गुणवत्तोपी धर्म विरुद्धत्म दिष्टम न तथा आत्मज्ञान धर्म विरुद्ध अनेक गुणवा होने पर भी धर्म विरुद्ध देखा श्रेय नहीं आगे बहुत अंग उपांग के द्वारा अनुष्ठान न पड़ता है किंतु धर्म विरुद्ध शत्रु हो जाता है उसको नरक जाना पड़ेगा जो श्रे नया करता है ऐसे धर्म अनेक गुण वाला होने पर भी धर्म विरुद्ध है किन्तु आत्म ज्ञानम न तथा आत्मज्ञानम धर्म विरुद्ध नहीं किन्तु धर्मियम धर्म से अनुपितम थ्य न्यायपथ्य धर्मादनपेथ क्या सूत्र है न्यायपथ्य धर्मअ न्यायादनपेत धर्मअनपेम धर्म न्याय धर्म पथ्य न्याय अनुपथ धर्म पथ्य न्यायादनपे सूत्र है धर्मी व्याकृति अनपेत धर्म से युक्त धर्म से तलेसाध्यम आस धर्म करने के बहुत क्लेश से होता है कर्म कर्ण के लिए ये भी ज्ञान ब्रह्मज्ञान ज्ञान होगा क्लेश सद्य ऐसा होने पर करते दुष्ण दुष्ण हो जैसे धर्म सुसुखम कर उपदेश ग्रहण करने से जो जानते हो रत्न को पहचान लेते नहीं जानते उनको पता नहीं चलता है जो थोड़ा समझ लेते रत्न देखते हुए जान लेते तत्न विषय विवेक ज्ञान संप्रयोग उपदेश अपेक्षा अनाया निर्दिष्ट रत्न विषय का विवेक ज्ञान इंद्र सनिक से होता है किंतु उपदेश प्राप्त करने पर अनायसन जो जानते हैं उनको ज्ञान होता है तथा ब्रह्म ज्ञान ऐसा उपदेश होने पर ब्रह्म ज्ञान ऐसे होता है यथा, यथा तत्व विवेक ज्ञान ठीक है अव्यय विशेषण आशंका पूर्वक विव्रमती अव्यय कहा गया विशेषण शंका करके विवरण करते हाष्यमी तुस् सुख सम्पाद्याल दुष्कृत महाफल दृष्टि फलख्यादे प्राप्त अतः अव्यय अल्पायास कर्म न दु, अल्पन कराना, तो से जो कर्म होता है जो सुख सम्पादन थोड़े से सुख सम्पाद्य हो गया उसका फल अल्प ही होगा अल्प और जो दुष्कर्ण महाफल जो दुष्कर है बहुत प्रयास करने पर कर होता है उसका फल अधिक होता है ये दिखा गया यदि सुख सम्पाद्यवाद यह जो ब्रह्मज्ञान है अन्य कर्म की अपेक्षा ज्योतिष अष्टम विधादी कर्म की अपेक्षा ब्रह्मज्ञान सुख सम्पाद्य तो फल क्षय वेद इसका फल कम होगा फल नष्ट होगा नष्ट हो जाएगा इसे प्राप्त होता है अतः अव्ययम यह अव्यय इसलिए कहा गया नाश्य फलतः कर्मवत क्षय अस्त जैसे कर्म का क्षय होता है फल से फल नष्ट होता है इस प्रयास इसका नहीं होता है अतः तो सद्धेम आत्मज्ञानम इसे आत्मज्ञानम सद्धेम। व्यवहार भूमि सप्तम अर्थ तत्कार व्यवहार में, में दिखाया गया जो सुख सम्पाद्य अल्प प्रयास से होता है अल्प फल होता है और दुष्कर्म कर्म बहुत फल प्राप्त होता है तो ये यदि ब्रह्म ज्ञान सुखम नष्ट हो जाएगा ऐसा हम नहीं अव्ययम इसलिए ठीक अच्छा है ज्ञान से अक्षय फल फलित मक्षयलक है उसका फल अविनाश तो क्या निष्पन्न हुआ अतः श्रद्धेयम आत्मज्ञान श्रद्धा करके आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करना ही चाहिए नित्य फल प्राप्त होता है स्लोगो आत्मज्ञानाख्य आत्म धर्म में श्रद्धा तनिष्ठान परम पद प्राप्ति मुक्त आत्मज्ञान नामक धर्म में श्रद्धा जिनके तनिष्ठ होते हैं ज्ञान में स्थित है परम पद मुख्य पद की प्राप्ति ये कहकर करके तत्व तो तो विमुखान जैसे से है संसार में लगे हैं संसार प्राप्ति उनको फल होगा ये पुनर्दाना अश्रद्धालु अशद्ध अश्रदधान पुषा धर्मस्य अप्यम निवर्त्य मृत्यु संसार वर्तमु्य संसार अश्रद श्रद्धानी कर अस्य धर्म से अश्रद्धा अप्राप्य मृत्यु संसार वर्तन निवर्तन मृत्यु संसार मगे में चलते रहते ये पुनरअ्रद्धा श्रद्धा विरहिता आत्मज्ञान से धर्म से आत्मज्ञानूपर्म अच्छे तत्फलेनास्तिक स्वरूप है आत्मज्ञान का स्वरूप हो यह आत्मज्ञान कैसे क्या है ऐसे कैसे होगा में ब्रह्म ये क्या है उसे है उससे मिलेगा ये फल क्या है श्रद्धा नहीं नास्तिक है ऐसे कम होता है नास्तिक पाप कारण जो पाप ही है बहुत पाप ही है तो सनमार्ग में शास्त्रीय मार्ग में उत्तर में नास्तिक है विश्वास नहीं होगा उसमें उल्टा पल्ट चिंतन करेंगे असुराणाम उपनिषद देह मात्र आत्मा दर्शन में प्रतिपन्न असुरषद उनका एक विद्या है ज्ञान? मात्र ही आत्मा है उसके ही प्राप्त करते मनुष्य में ऐसा ही देह को समझ दे कर ज्ञान क्या है ज्ञान से क्या हो जाएगा क्यों कहते मुख्य हो गया तो क्या हो गया अभ्यर्थ है ऐसे एक असूत्र पुरुष आप प्राण से तृप्त होते जैसे असुर ठीक है आत्मज्ञान विशिष्ट तत्ल आत्मज्ञान तत्फल निकने पापकारिण अः पुरुषा परंत अम परमेश्वरम मत प्राप्त नहीं कर गई मत प्राप्तो प्राप्त नैनाशं मत प्राप्ति मग साधन बेद भक्ति भक्तिमात्र अत्य भुझे प्राप्त नहीं करके ऐसे जो असुर हैं, ज्ञान उसे साधना में फल में जिनको बिल्कुल नास्तिक नास्ति विश्वास नहीं अश्रद्धालु है ताकि उनको परमात्मा प्राप्ति की शंका ही नहीं इसे मा अप्राप्य का अर्थ ना मोक्ष प्राप्ति मार्ग साधन भेद भक्ति मात्रो भी प्राप्ति साधन मार्ग प्राप्ति मार्ग का साधन विशेष सा। जो भक्ति है उसको भी प्राप्त नहीं करके निवर्तन से निश्चय न आवर्तन थे। बार बार आवृत होते है उक्ता नाम आत्म भरिणाम भगवत प्राप्ति संभावना अभाव अप्राप्य मे अप्रसक्त प्रतिशत सी आशंका है आत्म भरिणाम जो पेट भरने वाले है केवल काफी करके सरकार आत्मान करके तो भगवत प्राप्ति की संभावना ही नहीं प्रसक्त तो होने पर निषेध करना है जो संभावना ही तो उनका निषेध करना अप्राप्ति निषेध है अप्राप्य मामेद हो जाएगा जो प्राप्त नहीं उसका क्यों निषेध करना संख्या मत प्राप्तो हो प्राप्तो ही नहीं प्राप्ति मार्ग के साधन भक्ति विशेष को भी साधन विशेष भक्ति को भी प्राप्त नहीं करते निवर्तन्ते निवर्तन्ते मृत्यु संसार निश्चयन आवर्तन्ते निश्चय से रहते कह कहाँ मृत्यु संसार वर्तमान मृत्यु युक्त संसार को कहा मृत्यु संसार संसार मृत्यु मृत्यु युक्त कह से मृत्यु युक्त संसार है उसके वर्तनी मार्ग तसे वर्तमान होता है मार्ग क्या है नरक तिरगा प्राप्ति मार्ग यही मृत्यु संसार नरक अतिरिक्त जीवन के प्राप्त करेंगे वर्तन्ते उसी संसार में रहते हैं तीन पुराण अर्जुनम अभिमुखी ज्ञान स्तुत्या है अर्जुनम अभिमुख ये ज्ञान की तो स्तुति है अर्जुनों का अभिमुख करके अभी कहते मैया टीका में स्तुति निन्दाभ्याम ज्ञान अनुष्ठा महीकृत ज्ञान व्याख्या आरहते ज्ञाने की स्तुति हुई रस की निंदा हुई ज्ञान निष्ठा स्तुति करके ज्ञान व्याख्यान के आरंभ करते स्त्यार्जुनमुखी आह मया मया सर्वं सर्वं सर्वभूतानि ततम सर्वभूतानि नचाहं जगद व्यक्तमूर्ति नचाहं व्यक्त मूर्ति मया मैं सर्वं वस्था देशोस्थित सर्वभूतानि नचाहं मूर्ति मैं सर्वं जगत मया मया सर्वं अव्यक्तमूर्ति व्यात अव्यक्तृत्ति अव्यक्तरूप मेरे द्वारा व्याप्त जे साकाशेव्या संपूर्ण मेरे में स्थित अभ्यस्त नाते मे मु अवस्थित आस त आधे रूप से किस में अस्तित्व जैसे आकाश किस में आश्रित नहीं होता है सर्वव्यापक होने पर भी ऐसे मैं उनमें आश्रित नहीं होता हूँ वो सब मेरे में अध्यस्त है अधिष्ठान परमात्मा <coughs> ममो यह परोभाव तेना व्याप्तम मेरा जो परोभाव अव्यक्त स्वरूप से व्याप्त है व्याप्तम सर्विदन जगत संपूर्ण जगत अव्यक्त ठीक है सोपाधिक व्याप्त अभिप्रेत नोपाधिकमात्मा की व्याप्ति नहीं इसलिए परोभाव निरुपाधिक स्वरूप से व्याप्त है अनवच्छिन्न से भगवत रूप से निरुपाधिक जो अन्य है देश काल वस्तु परिचित रहता है निरुपाधिक अभ्य मूर्ति न व्यक्ता मूर्ति स्वरूप नम सोम अव्यक्त मूर्ति अव्यक्त मूर्ति स्वरूप व्यक्त नहीं अभ्यक्त मूर्ति इंद्र विषय तेनाली मूर्ति न अभ्यक्त मूर्ति से कर्णगोचर स्वरूप करण क्या करणचर यही करण क्या विषय निरुपाधिक स्वरूप व्याप्य व्यापक जगत भगवत पर आशंक्या भगवान व्यापक हो गया जगत व्याप्य हो गया जैसे धूम व्याप्य व्निव्यापक यदि व्यापक परमात्मा से जगत व्याप्त हुआ तो व्याप्ति अलग व्याप्ति अलग हो गया जगत भगवत वस्तु पर जगत से भिन्न परमात्मा इत्याश तस्ि अव्यक्त मूर्त स्थित मत्स्यूता जो अव्यक्त स्वरूप परमात्मा मे हूं उसमें सब भूत स्थित है ब्रह्मदीन स्तंभ पर्यता नहीं ब्रह्म सब कुछ मेरे में स्थित है ओ वास्तुत तो उस भिन्न नही टीका तथा भगवत भूताना आधार अध्यतन भेद तो भगवान आधार होगे अभूत होगे आधे तो आधे जैसे घट आधार अधिक अधिकल भेद होता है तो जगत का होगा आधार होगे तो भगवान में जगत में भेद हो जाएगा ऐसा शंका है हैं ही निरात्मकम किंचित रूप व्यवहार आय आत्मा के बिना कोई रूप व्यवहार नहीं होता निरात्मक व्यवहार न अवकलपति अतो मस्ता मस्थानिका स्थानीय मैं आत्मत्विता आत्मा, आत्मा ही अधिष्ठान उसी अधिष्ठान आत्मा से आत्मवत्व निश्चिता की सत्ता है अध्यस्थिक अधिष्ठानी की सत्ता से अध्यस्तमी सत्ता अधिष्ठान आत्मा से आत्म बाले होते मैं आत्मा आत्मवत्व निश्चिता आत्मा अतः मई स्थित नहीं मई स्थितानी आत्मा स्थित कहते अर्थात आत्मा की सत्ता उसमें उनकी अलग सत्ता नहीं, से नहीं है फलित जो निरात्मक व्यवहार योग्य नहीं होता आत्म है इसलिए योग्य इस के के नहीं अतः मथानी मैं आत्मतःन ईश्वर से भूतात्म सुस्थित सी आशंक्य है ईश्वर भूतात्मक है स्वभूत ईश्वरीय ईश्वरी तद्पे अध्यस्ते तो भूत में ईश्वर की स्थिति हो ये आसंख्या है भूतान अहमेव आत्मा सब भूत का आत्मा में ही हूँ वास्तव स्वरूप स्थिति मूढ़ बुद्धि नाम अवभा मूढ़ बुद्धि के भान होता है सुभुते सुभुते का मैं उनमें स्थित हूँ सबका मैं आत्मा हूँ इसलिए मूढ़ बुद्धि में होता है उनका वो वहाँ है अत भी न चाहम ते स्थित इसलिए भगवान कहते उनमें मैं स्थित नहीं हुई नहीं इसलिए कहते टीका तस्य मतलब व्यवस्था तरह ईश्वर से नहीं इसको बताते व्यवस्थापन व्यवस्था करते मूर्तव संश अभाव आकाश से अंतरतम ही अहम मूर्त का जैसे संश्लेष होता है पृथ्वी जल तेज मूर्त है किसमें में होते संबंध होता है ये परमात्मा मूर्त नहीं है आकाश किस का संश्लेष नहीं होता है आकाश किसी में आश्चित नहीं होता है आकाश का कोई आधार नहीं भूत आत्मा को छोड़ करके इसी प्रकार आकाश से आप अंतरतम अहम नहीं तो आकाश का भी अंतरतम आकाश है, है। इसलिए किसी में संश् मूर्त बद किसी में आश्चित नहीं है ठीक है संश्लेष अभाव किमित नियतम संश्लेष नहीं होने पर किसमें आश्चित क्यों नहीं होगा आधेय क्यों नहीं होगा ऐसा संक्रांत से कहते है नहीं असंसर्गी वस्तु क्वचित आधे न न भाव अवस्थित भवति जो संसर्ग वाला नहीं जिसका संबंध नहीं होता है किसमें आश्चित होता है आधे भावे कहीं रहता है ऐसा नहीं हो सकता है जैसे आकाश असंसर्गी तो घट में मठ में आकाश आश्रित होता है आधे भाव में नहीं रहता है न एक लोग आकाश आधे भाव ने कहीं आश्रित्व नहीं होता है इसलिए आकाश के अत्यंत भाव को नित्य सर्वत्र मेहनती आकाश अत्यंत है आकाश कहीं नहीं आशित नहीं है जो असंसर्गीय वस्तु कहीं आधे से नहीं रहता है तो परमात्मा असंसर्गी उनसे किसी आशित नहीं है इसलिए न ते न चाहते परमेश्वर परमेश्वरस्य भूतेषु भावी तत्र भूता नुत असंग न चाहता उसमें परमात्मा अस्थित नहीं किंतु संपूर्ण भूता मेरे में ही लिया मस्थानी सर्व संपूर्ण भूता मेरे में ही यदि संपूर्ण भूता मेरे में है परमेश्वर भूता में नहीं रहने पर नहीं रहने पर भी भूता नूतों की स्थिति परमात्मा में मानेगी तो परमात्मा में यदि भूत है तो परमात्मा असंग कैसे होगा कुंग सबका अधिकार है सबका कैसे होगा ऐसे संक्रम से कहते अत असंसर्गी असंसर्गी होने से वस्तु तो भूत मेरे में नहीं है पहले कहा सर्व मत्थानी सर्वभूतानि मत्थानी सर्वभूतानि कहा करेगा अभी कहते न तो मत्थानी भूतानी मेरे है। ही में है असंसर्गी होने से उसमें है ही नहीं केवल पतीत होते है मरु में जल दिखता है कहते मरु में जल है और बाद कहते मरु में जल नहीं एक अर्थ पति तो होता है किंतु वास्तव में नहीं पहले मस्थानी सर्वभूत मेरे में मेरे सप्ताह से सत्ता मेरी सप्ताह से सत्ता वाले संपूर्णभूत अब वास्तव मेरे में नहीं अर्थात अच्छा मेरे, मेरे में नहीं कार्य कहा वास्तव में नहीं है उनकी सत्ता ही नहीं हो सके अतः संसार जीवन से मम मस्थानि मस्थानि भूतानि भूतानि न चमत् भूता पश्चे योग भूतृतस्थो भूतभिस्थ मूत भावस्ता भूतस्थो ममात्मा भूतभावना न चमस्थानी भूतानी पहले क्या था मस्थानी सर्वभूतानी कहा करके अभी कहते हैं न चमस्थानी मेरे में वास्तव नहीं है तो मस्तानी सर्वभूतानी न चमस्थानी दोनों वाक्य प्रमाण होने के लिए एक ये वास्तव एक ये कल्पित मस्तानी सर्वभूतानी न सर्वभूतानी मेरे में वास्तव नहीं और मस्तानी सर्वभूतानी से प्रतीत होते है पश्चिमी योग्वरम मेरा ऐश्वर्य योग देखो असंसर्गी नहीं है अभ्यस्त है और भी देखे थे भूत भूतस्थ भूत में स्थित नहीं हो करे भूत को धारण पोषण करने वाला हूँ मामा आत्मा भूत भावना मेरे आत्मा भूत भावना भूतों का उत्पादक कारण ही मामा आत्मा मम आत्मा मैं अलग हूँ आत्मा अलग ऐसा नहीं मामा आत्मा जो कहते हैं संघात में ये लोक में जैसे अहम ऐसा आरोप करते संघात में हम ऐसे आरोप करके आत्मा को पृथ्व करके माम आत्मा उससे देहादि संघात से विलक्षण शुद्ध स्वरूप समझने के लिए माम आत्मा ऐसे भगवान कहते नज्ञान से ठीका मैं न चार चकार अवधारणार्थ चा। न च मत्थानी भूतानी न चकार थे चकार नहीं वो सर्वभूता नहीं वो मेरे में नहीं ईश्वरे ईश्वर हेतुना भूतों की स्थिति ईश्वर में नहीं क्यों हेतु कहते न चमस्थानी भूतानी ब्रदूतमे नहीं, नहीं। पश्चिम योगम योगी युक्ति घटना मे मम ऐश्वरम ईश्वर से योग महात्म्यम योग्यथात्म्यम देखो ठीक है में, आत्मनो असंगम आत्मा का स्वरूप असंग ये प्रमाण करते दर्शय असंसर्गी असंग, असंग श्रुति कहती असंगो नहीं सज्जते ये किस साथ संस नहीं होता है टीकामी असंग सेश्वर तरी कथम स्थानीय भूतानी ईश्वर यदि असंग है तो मेरे में संपूर्ण भूत है पहले कैसे कहा कथन च तत्व चुका पहले न, मस्थानी तरुद्धम उदीरित कहते हैं फिर उसके विरुद्ध कहते नीता कहा गया इतने आशंका इदमच आश्चर्य अन्य तपस्या अन्य आश्चर्य भी देखो भूतभृत असंगोपी सद भूतानी विभर्ती इधर्य अत भूतभृद असंगवन पर भूता धारण करता है न नूतस्थ भूत स्थित यथोज न्याय दर्शित्वादुपतिसंग सूक्ष्मे अमृत हे इसलिए कथम पुनरुच्य न टीका तरी भूत संबंध सैद भूत, भूत, तो भूत, असंग? असंग तो भूत के साथ संबंध होगा भूत धारण पोषण करने वाले कैसे न्याय ने क्या पहले कहा न्याय न दर्शित न्याय असंग असंगतया संबंध है असंग वास्तुतः भूत के साथ संबंध नहीं है किन्तु कल्पनाया तदविरुद्धात् कल्पना भूत संबंध होने से क्या प्रति कल्पना करने वाली न मित्र विरुद्ध अस्थि इसलिए मस्थानी सर्वभूता न च मस्थानी भूतानी जो कहा है नहीं होने पर भी जो मस्थानी सर्वभि कहा गया था वो कल्पित कल्पना वो है, है। काते, है, वो वो ले कर लेकर कहते कल्पित जल के साथ वास्तव जल भाव का कोई विरोध नहीं है मित्र विरुद्ध नहीं इसलिए कल्पित प्रपंच मेरे में है और वास्तव संपूर्ण भूत मेरे में नहीं है नाना किंचन सब कुछ और सब कुछ दिखता है आसुदेव सर्व सर्वं कलित ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म है सब कुछ ब्रह्म में दिखता है कहा गया ये सब कल्पित को लेकर कल्पित जगत के साथ जगत का अभाव तो का कोई विरोध नहीं आत्मनो सका साथ आत्मनो अविगात कुछ संबंध होती तो महात्मा ममो आत्मा में आत्मा हूँ मेरे आत्मा आत्मा से आत्मा का अन्य भेद नहीं तो संबंध ममो आत्मा में सष्टी के होगी तो अहम अलग आत्मा अलग हो तो सम्बन्ध होगा ये आसंख्या असु कथम पुनर उचित असो मम आत्मा ही थी। असो मम आत्मा कैसे देहादि संघातम देहादि संघात को विवाह करके पृथक करके तस्मिन अहंकारम अध्यारोप देहादि संघात में अहंकार का आरोप करके लोक बुद्धि में अनुसरण लोक जैसे व्यवहार करता है व्यपति माम आत्मा मेरे आत्मा ऐसे कहते भगवान न पुनर् आत्मा न आत्मा अन्य लोकवत अजानन अपने से आत्मा भिन्न है लोक जैसे नहीं जानकर कहता है ऐसे भगवान कहता नहीं लोक बुद्धि के अनुसार ही संघात में अहकार आरोप करके मम आत्मा कहते ठीक है यथा लोके लोग वस्तु तत्व अजानन सामान्य लोग आत्म तत्व को नहीं जान करके भेद आरोपी देहादे संघात को मैं जानता है और आत्मा मानता है मैं से भिन्न है मेरा आत्मा कहता है संबंध माम अनुभव करता है न तो था यह सम्बंध व्यपेस है न आत्मा संबंध व्यपेस परमात्मा के द्वारा ऐसे संबंध कथन नहीं है आत्मा ने भेद नहीं इसलिए माम आत्मा ऐसे अज्ञानी जैसे कहता है ऐसा नहीं अतु भेद असत्यपि भेद नहीं पर भी लोग बुद्धि दर्शनम अनुसरण लोगों में संबंध बुद्धि होती है मामा आत्मा लोक में व्यवहार करते भगवान इस प्रकार आत्मनो देहादिघात विभज्य देहादिघातृ करके अहंकार तस्... आरोप करके अहंकार असो मम आत्मा व्यपदेशती वह मेरे आत्मा इसे कहते क्योंकि व्यवहार जो करेंगे तो व्यवहार करना पड़ता है तथा संघात से ममदात संघात को मम अहम शब्द से व्यपदेश कर मम तथा निष्कृष्ट पृथक जो हो गया अस्वरूप उसमें आत्मनिर्देश संघात और आत्मा में मम आत्मा आध्यात् संबंध हो जाएगा निर्देशात नही रोक असंगी कारण आत्मा भूतानी भावयती आत्मा भूत उत्पन्न करता है असंग मान करके ही भूतानि भावय थी इसलिए वस्तु तो नहीं तथा भूप्त भावना भूतानी भावयती भूत भावना भावी का उत्पादय उत्पाद वर्धयती वर्धेतीूत भाव अथवा वर्धयती इसलिए भूतभृ ओम ओण मित्र धर षं